संख्या चौबीस प्रतिष्ठा मयूखायाथवाचन चिंतामणि इत्यादि तंत्र ग्रंथों में के मंत्र लेकर हम जड़ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं यदि कोई ऐसा कहे तो हम उन तंत्र ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ग्रंथ माननीय हो है, सकते हैं या नहीं पीतवा भूतले यावद, यावद पतती भूतले पुनरुत्था भय पीतवा पुनर्जन्मना विद्यते भला ऐसे ऐसे तांत्रिक मंत्रों के बीच वैदिक मंत्रों का सामर्थ्य कहां से से आ सके? इसीलिए जड़ जड़ में में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती। मंत्र से जड़ पदार्थ प्राण डालना तो दूर रहा परंतु स्वाभाविक जीव रहने वाले सवय मृत शरीर में इसमें प्राण आना चाहिए और मुर्दा जिंदा हो जाए परंतु उसमें वैसा भी नहीं होता। तो होता फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के के प्रतिष्ठा पाखंड में क्या रखा है अर्थात कुछ भी ऐसे पाखंड से नहीं निकलता प्रश्न प्रश्न भिन्न भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते फिर वर्णाश्रमीय धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात ब्राह्मण कौन वैश्य कौन क्षत्रिय कौन शुद्ध कौन हो सकता है उत्तर आश्रम चार है ब्रह्मचर्य ग्रंथ आश्रम वान और सन्यास। सुसंगति अध्ययन आदि को का अधिकार मनुष्य मात्र को है फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार उनकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी हमारे देश में कोई बड़ी धर्म सभा नहीं जिसके कारण आश्रम व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था कुछ की कुछ हो ही हो गयी भला आदमी दुख उठाता है जितने चाहिए उतने मजदूर हर ठोर नहीं मिल सकते क्योंकि देश भर में साधुओं की टोलियां की टोलियां फिरती हैं आधुनिक संप्रदाय के अनुकूल जो साधु होने बदलाव की उनकी गणना किस आश्रम में की जाए अलम स्वामी जी मूर्ति पूजा के संबंध में तरह तरह की युक्तियां देकर है ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं या यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वी प्रतिमा पूजा से पतन तो हो सकता की उत्थान की कोई संभावना नहीं तो स्वामी जी पूर्व पक्षी की ओर से कहते हैं कि अनेक ग्रंथ भारत में उस समय ऐसे थे, थे कि जिनके आधार पर जो प्रतिमा की आराधना करते थे या करते हैं, वो कहते थे कि तुम कैसे कहते हो कि मूर्ति पूजा का समर्थन शास्त्र नहीं करता शास्त्र करता तो है और शास्त्र ही जब समर्थन करता है तो आप विरोध क्यों करते है तो स्वामी जी कहते हैं कि वो ऐसे कौन से शास्त्र हैं कि जिनका समर्थन मूर्ति को प्राप्त है तो कहते है की वो शास्त्र कौन से है तो उसी कारण है का वरण कहते हैं कि प्रतिष्ठा मयू खादि अथवा लिंग चिंतामणि इत्यादि तंत्र ग्रंथों के मंत्र मिलकर कहते हैं प्रतिष्ठा खादि और लिंगार्चन चिंतामणि और भी इस तरह के तंत्र ग्रंथ होंगे तंत्र का अर्थ वैसे शास्त्र भी होता है नियम भी होता है व्यवस्था भी होती है लेकिन यहाँ पर तंत्र का अर्थ है एक ऐसा ग्रंथ कि जिसमें धर्म का कोई वाक्य सीधा सीधा तो नहीं मिलता है लेकिन व्यक्ति का पतन कितनी तरह से हो सकता है मनुष्य कितनी तरह से नीचे गिर सकता है कौन कौन सी कलाए मनुष्य को नीचे गिराकर के उसका चरित्र नष्ट कर सकती हैं, वो विधियाँ जरूर शास्त्री विधि विधि तो कहते हैं कि वो वो जो ग्रंथ जिसकी आप बात करते हैं कि उन ग्रंथों में मूर्ति पूजा का समर्थन है तो कहते हैं कि उनके संबंध में क्या है कहते हैं कि इत्यादि तंत्र ग्रंथों के मंत्र लेकर हम जड़ मूर्ति प्राण करते हैं ये हमारे पुराणिक भाई कहते हैं यदि कोई ऐसा कहे तो हम उन तंत्र ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ग्रंथ तो मान्य हो सकते हैं नहीं अगर कोई ऐसा तो कहे कि उन तंत्र ग्रंथों का आधार लेकर के हम मूर्ति पूजा में अगर श्रद्धा दिखाते है तो श्रद्धा दिखाने से पहले हम प्राण प्रतिष्ठा तो करते ही और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर हमारी पुकार हमारी बात प्राथ, हमारी प्रार्थना हमारा निवेदन सुनाई जाता है तो ऐसे में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि शास्त्र मूर्ति का समर्थन नहीं करता है प्रतिमा पूजा का समर्थन नहीं करता विरोध करता है आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं है तो कहते हैं स्वामी जी की जिन तंत्र ग्रंथों को तुम आधार बनाकर के हमसे बहस करते हो पहले जरा अपने अंदर तो के देख लो कि उन तंत्र ग्रंथों के अंदर लिखा क्या है और उसके लिखने वाले कौन होंगे उनके लिखने वाले कितने चरित्रवान थे चरित्रवान रहे होंगे मनुष्य बाहर की क्रियाओं से पहचान लिया जाता है कि उसका आंतरिक आचरण कैसा है धर्म आत्मा में गुप्त रह सकता है पर आचरण गुप्त नहीं रह सकता धर्म अगर छाया है तो आचरण सूर्य है जैसे सूर्य सबको प्रकाश दिखा दे देता है ऐसे आंतरिक धर्म कोई देख नहीं सकता लेकिन उस क्रिया के द्वारा हम और आप जो करते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का पता लग जाता है कि हम कैसे है वो तो क्रियाएँ ही हमें इस बात का संदेश देती है उसी के हिसाब से हमारा समाज पर कुप्रभाव या सुप्रभाव पड़ता है तो कहते हैं उन तंत्र ग्रंथों की आप जो बात करते हैं उसमें ऐसे ऐसे श्लोक है की जिन्हें आज हम कहते हैं कि पाता संस्कृति भोग की संस्कृति है सुरा और सुंदरी की संस्कृति है वो सब कुछ करते हैं उनके यहाँ कोई नियम नहीं है उनके यहाँ एक छूट है वहां कोई चरित्र नहीं है पर मैं समझता हूँ कि वो दोषी कम है हम दोषी ज़्यादा है जब तो हम कहते हैं भारतीय संस्कृति तो भारतीय संस्कृति में ये सब कुछ आते हैं, और वाम ग्रंथ तो वो भारतीय ही है वो अंग्रेजों ने नहीं लिखे वो किसी अमेरिका ने नहीं लिखे वो जो वाम ग्रंथ है जिनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि उनको यहाँ पर व्यक्त करते हुए भी मुझे संकोच होगा तो हम पाषाण संस्कृति को दोष देकर के अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं वैदिक वाले तो ये बात सिद्ध कर देंगे कि हाँ वैदिक संस्कृति का आदर्श उत्कृष्ट का एक नमूना है वो वैदिक संस्कृति का जो चरित्र है वो ऊंचा है लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो घटिया से घटिया भी भारतीय संस्कृति में जुड़ जाता है घटिया से घटिया जो भी हो सकता है तो वो क्या है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो कहते हैं फीड़ पीतवा पीतवा पुरा पीट्वा एक भारतीय उपासक भारतीय संस्कृति का उपासक क्या कहते हैं कि पियो क्या पियो पानी पीने की फास यहाँ पे नहीं कही गई कि पानी पियो पानी पीकर के तो आदमी का स्वास्थ्य बढ़ता है तो क्या पीतो पीतो पुनः पीतो पियो और और पियो जब तक उस सुरा का पूरी तरह से असर हमारे मस्तिष्क में हमारे शरीर में ना हो जाए जब तक वो हमें मधगोश ना कर दे तो पीतो पीतो पुनः पीतो फिर पियो और कब तक पीते रहो यावत पत के घूलते जब तक बेहोश होकर के धरती माता का स्पर्श ना या धरती धरती में जा कर के और चोट ना जब तक लग जाए तब तक पीते ही रहो चाहे भले पत्थर पे गिरो कि नाली पे गिरो कि कहा गिर एक शराब पीने वाला इसी तरह से रास्ते में जा रहा था तो बड़े नगरों में क्या करते हैं कि मकानों के पीछे खुला रास्ता होता है तो वहां पर बहुत सारा अब तो ये शौच आदि की व्यवस्था अलग तरह से होगी पहले वो उस तरह के पाखाने हुआ करते थे कि वो इकट्ठा करके और सड़क के एक किनारे इकट्ठा कर देते तो फिर बाद में वो उठा के ले जाते हैं और कई बार नहीं उठा के ले जाते वो वही पड़ा रहता था कई दिनों तक तो वो शराबी शराबी के आ रहा था और उसे पता नहीं था और एक आदमी उसके पीछे भाग रहा था तो उसको ठोकर लगी और वो उसमें गिरा ये है विवेक का जब पतन होता है जब बुद्धि काम निकलती है तो आदमी को ये पता लगता है कि मैं कहां गिरा हूं नाली में गिरते हैं गंदी जगह पे गिर जाते हैं झाड़झंडार में गिर जाते हैं कोई उनको पूछने वाला नहीं है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं परंतु कौन है क्या है कोई पूछने वाला नहीं पड़े रहते हैं ऐसी चीटियां चल रही हैं, क्योंकि बेहोशी इतनी अधिक है कि उनको इतनी चेतना ही नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा। तो कह रहे हैं कि जब तक दर, कैसी भी धरती हो कांटे की धरती हो कि, कि धरती में कुछ भी गंदा संदा नाली हो कहीं भी कोई भी स्थान कैसा भी हो बस गिर जावे एक बार और कैसे गिरो तब तक पीते रहो और मध होश होके गो और आगे क्या कहते हैं है जाए उश भी आ जाता है कई बार शराबियों को थोड़ा थोड़ा होश आता है ऐसे करके तो फिर अपना हो तक ले लो और फिर पीछे पुनर उठाए वही वही पीता और फिर से उठ करके पीना शुरू कर दीजिए रुको मत क्योंकि रुके और फिर शराब की बोतल अगर किसी और में ले ली तो फिर हमारी धर्म संस्कृति का पालन नहीं हो पाया तो कहते पुनर्थाय उठ उठकर के फिरते उठकर के पी करके पुनर्नना भी देते जो इतनी अधिक मात्रा में सुरा का सेवन करता है शराब का सेवन करता है कि वो बार बार उठे बार बार गिरे बार बार उठे बार बार गिरे और एक बार गिरा तो फिर उठे ही नहीं तो कहते हैं उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता है पुनर्जन्म तो नहीं होगा पर वो उसका ऐसा जन्म होगा कि वो जन्म ना होना और होने के बराबर जैसा होता पुनर्जन्म उसको मनुष्य जन्म तो नहीं मिलेगा पुनर्जन्म ना मनुष्य पुनर्जन्म ना ऐसे मनुष्य का फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा क्योंकि जो कुछ उसने किया है वो मनुष्य योनि के के श्रेष्ठ कर्म में नहीं गिना जाता तो कहते है कि जिस शास्त्र में ऐसे ऐसे श्लोक मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ने के लिए लिखे गए हैं मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए लिखे गए हो और इनके मानने वाले वो ऐसा करते हो तो बताइए वो धर्म मनुष्य की उन्नति में कैसे सहायक बन सकता है इसलिए ये बाहरी जितने भी पूजा पाठ चलते हैं इनका संबंध एक गौण रूप से है गौण धर्म से है ये यज्ञ या और जो संध्या उपासना ये साधन है पर इन साधनों को तो भी अंतिम मान करके चलना ये साधन ही हमारा उद्धार कर देंगे हमें अपने अंदर विचार करने की आवश्यकता नहीं इनके संबंध में तो बिना विचारे हम संध्या करते हैं बिना विचारे हम यज्ञ करते हैं बिना विचारे हम कुछ भी धर्मानुष्ठान करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होगा यो अर्थज्ञ की सकलम भद्रम अश्नते जो अर्थ जानता है जो अर्थ का जानने वाला है वे उसका मंगल करता है उसका मंगल करता जान जो अर्थज्ञ जा, जो अर्थ को जानने वाला तो कहा कि इसकी ऐसे ऐसे ग्रंथों में अगर मूर्ति पूजा की झलक कहीं मिलती भी है तो वो किसी धार्मिक पुरुष का शासन नहीं कहा जा सकता उससे कोई धर्मवान व्यक्ति नहीं बन सकता आगे कहते हैं कि भला ऐसे ऐसे तांत्रिक मंत्रों के बीच वैदिक मंत्रों का सामर्थ कहा जा सके अब जहां ऐसे ऐसे अशुद्ध और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने वाले मंत्र विद्वान हो और उनके मानने वाले उनको माने तो फिर धर्म बेचारा छुप जाएगा कहीं जाकर करके भले आदमी को ढूंढना मुश्किल हो जाए कि भला आदमी कोई मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसे ऐसे ग्रंथों के मानने वाले हो जाएं कल्पना करो भारत भर में ऐसे ऐसे ग्रंथों को मानने लग जाएं तो भले आदमी की परिभाषा क्या हो यानी जो ये मानता है वो तो धन के रास्ते पर चलता है और जो भला आदमी है वो अधर्म के रास्ते पर चलता है क्योंकि वो इस ग्रंथ की मान्यता को नहीं स्वीकार करता तो कहते हैं कि इसलिए जड़ मूर्ति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती स्वाभाविक स्वाभाविक पदार्थ में तो रहा, परंतु जीव रहने वाले शरीर में जिसमें प्राण आना चाहिए और मौसा जिंदा हो आगे की बात स्वामी कहते हैं इसलिए ये प्रत्यक्ष साक्षात हम अनुभव करके देख सकते हैं कि जैसे किसी मृत व्यक्ति के अंदर आप संजीवनी सुरा डाल दीजिए लक्ष्मण जी को भी संजीवनी सुरा पिलाई गई पर लक्ष्मण जी पूरी तरह से चेतना ही नहीं हुए थे, कुछ चेतना थी उनके जीवित रहने की संभावना थी इसलिए जल्दी की गई कि भाई जल्दी से जल्दी जाओ सुश्रीण वैद्य को बुला के और उससे पूछो कि वही लक्ष्मण जी अगर जीवित रह सकते हैं तो कोई उपाय बताएं। उपाय ऐसा बताया कि जिसको सामान्य पूरा भी कर सकता और था हिमालय पर वो संजीवनी बूटी है या हिमालय पर कुछ ऐसी जड़ी बूटिया हैं कि अगर वो समय पर पहुंच जाती हैं मेरे पास तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं और लक्ष्मण को मूर्चित देख के राम क्या कहते हैं कि हे भगवान मैंने पता नहीं कौन से ऐसे खोटे कर्म किए बुरे कर्म किए जिनके कारण से मैं आज अपने सामने अपने छोटे भाई को मूर्खित देख रहा हूँ कौन से मैंने इसे बुरे कर्म किए पूर्व जन्मों में तो इसका मतलब राम का जन्म तो पहले भी हुआ और राम विलाप भी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनको ईश्वर के स्थान पर स्वीकार करते हैं तो क्या ईश्वर ऐसे बिलाप करता है क्या ईश्वर रोता है क्या ईश्वर विद्या से ग्रस्त होता है तो इससे पता लगता है कि ईश्वर साक्षात किसी के घर में जन्म नहीं लेता है वो सदा से है सदा रहता है और वो अदृश्य है और अदृश्य आत्मा से ही उसका साक्षात्कार होता है क्योंकि आत्मा भी साक्षात नहीं है और परमात्मा भी साक्षात नहीं है ना आत्मा को इंद्रियों से देखा जा सकता है ना परमात्मा को देखा जा सकता है इसलिए अदृश्य ही अदृश्य को देख सकता है तो कहा कि मृत व्यक्ति में जैसे उसको कोई भी ऐसी वस्तु जीवित नहीं कर सकती जो सचेतन को जीवित कर सकती अगर लक्ष्मण जी में थोड़े प्राण बचे थे तभी वो जीवित हो सके। अगर वो बिल्कुल ही चेतना विहीन हो गए तो फिर चाहे सुशेट वैद्य कितनी भी कोशिश कर लेते कितना भी प्रयास करते पर लक्ष्मण वापस नहीं आ सकता था तो इसलिए मृत व्यक्ति के शरीर में कोई भी ऐसी वस्तु डाले आप जैसे लोग कहते हैं कि जी शराब पीते ही नशा हो जाता है और नशा किसको होता है शरीर को होता है या शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा को होता है शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को नशा होता है शरीर को होता है अगर शरीर को होता है तो किसी मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डाल उड़ेल दीजिए और देखिए वो नशे के कहा से उड़ जाए इसका सीधा सा कि नशा भी चेतन को होता है चेतन को नशा नहीं हो सकता है इसलिए चेतना अलग है और वो जिस शरीर में है वो शरीर अलग है तो कहते हैं कि मृत व्यक्ति को जैसे जिलाया नहीं जा सकता इसी तरह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करके उसको चेतन नहीं किया जा सकता आगे कहते हैं कि फिर व्यक्ति इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के पाखंड में क्या रहता है अर्थात कुछ भी ऐसे पाखंड से नहीं निकलता स्वामी तो इसको पाखंड नाम देते दे। हैं पाखंड नाम इसलिए देते हैं क्योंकि वो विवेक को हर है जो विषय हमारे विवेक को नष्ट कर दे जो आलंबन हमारे विवेक या सोचने विचारने की क्षमता को नष्ट करते हैं हमारे किसी काम का नहीं है तो ठीक ये जो कलर ढंग से उपासना की जो पद्धति बताते हैं उपासना की पद्धति जो निकालते हैं उस उपासना की पद्धति में विवेक शून्य तो फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विचार करने की क्षमता नहीं होती है वो केवल अंध श्रद्धा के भाव से वो करते रहते हैं लेकिन अगर उस पर विवेचना करें तो विवेचना करने वाला उस स्थिति में ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता वो जरूर ही तर्क करेगा अब आप एक नया प्रश्न उठाते हैं कहते हैं कि भिन्न भिन्न भिन वर्ण तो आप नहीं मानते फिर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे अब एक दूसरा प्रसंग है कि भिन्न भिन्न वर्ण अर्थात जन्म के आधार पर भिन्न भिन्न वर्णों की व्यवस्था वैदिक दृष्टि से उचित नहीं है गुण कर्म और स्वभाव से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वयस्क और शूद्र की जो व्यवस्था है वही उचित है और महात्मा बुद्ध ने भी गुणकर्म स्वभाव से ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ स्वीकार किया है उनके कई ऐसे आपको श्लोक मिलेंगे कि जिसमें वो गुणकर्म स्वभाव से ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं और जन्मना ब्राह्मण की निंदा करते हैं क्यूँकी जन्म से ब्राह्मण कोई इसलिए नहीं हो सकता है ये तो हो सकता है कि ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले, ले। लेकिन वो जन्म मात्र जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण जैसा तो हो सकता है पर ब्राह्मण नहीं हो सकता ब्राह्मण होने के लिए तो ब्राह्मण को ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण की शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो महाभारत में भी एक जगह ऐसा कहीं आया है कि कि ब्राह्मण जन्म मात्र से तो ब्राह्मण है वो लेकिन वास्तव में ब्राह्मण नहीं है जाति ब्राह्मण जाति यानी जन्मना ब्राह्मण तो वहां पर भी इसी तरह की चर्चा ही है तो कहते हैं कि अगर आप जन्म से वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो फिर आपके पास समाधान क्या है कैसे कैसे आप वर्ण व्यवस्था निश्चित करेंगे ब्राह्मण कौन वरिष्ठ कौन क्षत्रिय कौन तो स्वामी जी कहते हैं कि आश्रम चार है और उन चार आश्रमों को हम सब जानते हैं तो कहते हैं उन चार आश्रमों में रहने वाला अपने अलग अलग नाम से जानता है तो आश्रमों की चर्चा का प्रारंभ हुआ है और इसकी चर्चा फिर कल करेंगे हम तो शांति ओ पृथ्वी दौ शांतिरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिषधया शां वनस्पतया शांति देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति शांति साम शांतिरे ओ ओ ओ ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको सातन